यान की सैर ऑटिज्म के बारे में कहानी लौरी चित्रकैरन हिंदी विदुषक आज का दिन बहुत सुहाना है आज मैं अपनी बड़ी बहन तारा के साथ पार्क में जाकर बत्तखों को दाना खिलाऊंगी पर एक ही मुश्किल है मेरा भाई भी हमारे साथ आना चाहता है अरे यान तुम घर पर क्यों नहीं रुकते मैंने कहा यान ने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि वो एक विशेष बालक है उसे ऑटिज्म है फिर उसने अपनी उंगलियों को कांच पर ठोका और हल्की आवाज़ में रोना शुरू किया चलो ठीक है यान मैंने कहा क्या वो हमारे साथ जा सकता है मैंने माँ से पूछा हाँ माँ ने कहा पर तुम्हें पूरे समय उसका ध्यान रखना पड़ेगा क्या तुम वो कर सकोगी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी मैंने कहा तारा ने भी अपना सर सिर हिलाया पर तुम उसका हाथ पकड़ कर रखना जो ली? उसने मुझसे कहा यान का दिमाग बाकी लोगों के मस्तिष्क जैसे काम नहीं करता यान चीज़ों को अलग ढंग से देखता है जब हमने जब हम नैन रेस्टोरेंट के सामने से गुजरे तो यान अंदर जाकर हल्के हल्के घूमते सीलिंग फैन को निहारता रहा वहाँ कई वेटर्स प्लेट्स में खाने का सामान और आइसक्रीम ले जा रहे थे पर यान की उनमें कोई रुचि नहीं थी चलो हम एक सोडा पीते हैं मैंने कहा पर यान लगातार टकटकी लगाए उसी पंखे को देखता रहा अंत में मुझे उसको दरवाजे से बाहर खींच कर लाना पड़ा यान चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से सुनता है अगर कोई फायर ब्रिगेड का इंजन जोरदार सायरन बजाता हुआ उसके सामने से गुजरे तो भी यान का ध्यान उसकी ओर नहीं जाएगा पर अचानक वो अपना सिर एक ओर घुमाएगा जैसे कि वो कुछ सुन रहा हो पर वो आवाजें मुझे बिल्कुल सुनाई नहीं देंगी जल्दी करो मैंने यान का हाथ खींचा यान चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से सूंघता है मिसे पॉटर की फूलों की दुकान में मैं बकैन के हल्के नीले खुशबूदार फूलों का एक गुलदस्ता यान के मुँह के पास लाई पर यान ने अपनी नाक बिचकाकर मुंह को दूसरी ओर फेंक लिया पर जब हम पोस्ट ऑफिस के सामने से गुजरे तब यान ने अपनी नाक को गर्म दीवार के पास ले जाकर उसकी लाल ईटों को सूंघा बंद करो मैंने कहा वैसा करने से तुम बेवकूफ़ लगोगे और इससे पहले कि कोई देखे मैं यान को वहाँ से आगे ले गई यान चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से महसूस करता है तालाब के किनारे मैंने एक मुलायम पंख लेकर यान की ठोडी के नीचे गुदगुदी की वो चीखा और उसने पंख को दूर हटाया पर जब तारा और मैंने बत्तखों को चुगा डाला तो यान जमीन पर करवट के बल लेटा और उसके काल कठोर पत्थर से दबे रहे चलो यहाँ से उठो यान मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कहीं कोई गलती से तुम पर अपना पैर न रख दे यान चीज़ों को बिल्कुल अलग ढंग से चखता है जब हम एक खाने की स्टॉल के पास से गुजरे तो यान का डबल रोटी पिज्ज़ा सैंडविच आदि पर ध्यान नहीं गया पर वो मेरे बस्ते में कुछ बचे हुए कॉर्नफ्लैक्स खाना चाहता था तारा और मैं दोपहर लंच में कॉर्नफ्लैक्स नहीं खाना चाहते हैं मैंने यान से कहा चलो मेरे साथ हम लोग पिज़्ज़ा खरीद कर खाएँगे पर यान की पिज़्ज़ा में कोई रुचि नहीं थी वो एक एक करके कॉर्नफ्लैक्स चबाता रहा कभी कभी मुझे यान पर बहुत गु़स्सा आता है मैं पिज़्ज़ा लेकर आती हूँ तारा ने तुम यान के साथ यहीं रुको जोली मैं बेंच पर बैठ कर इंतजार करती रही मेरे पास आकर बैठो यान मैंने कहा पर यान ने बस अपना हाथ हिलाया और मेरी बात पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया कुछ देर बाद तारा दो प्लेट पिज्जा लेकर आई यान कहाँ है? उसने पूछा मैंने उस जगह को घूरा जहाँ यान खड़ा था पर यान वहाँ नहीं था मैं कुछ समय के लिए एकदम घबरा गई हे भगवान मैं हिल भी नहीं पाई तारा दौड़कर एक महिला के पास गई क्या आपने नीले शर्ट पहने एक लड़के को देखा है उसने रोते हुए पूछा महिला ने अपना सिर हिलाया शायद वो पार्क के बाहर फुटबॉल का खेल देखने चला गया हो महिला ने कहा पर यान की फुटबॉल में कोई रुचि नहीं थी तभी मुझे कंधे पर छोटी बच्ची उठाई एक आदमी दिखाई दिया क्या आपने एक लड़के को देखा है जो देखने में कुछ खोया खोया सा लगता हो मैंने उससे दबे दबेश्वर में पूछा नहीं उसने उत्तर दिया हम एक कहानीवाचक के पास जा रहे हैं शायद वो लड़का भी वहाँ कहानियां सुन रहा हो पर यान की कहानियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी तारा यान को खोजने के लिए इधर उधर दौड़ी मैंने अपनी आंखें बंद करके कुछ क्षण के लिए यान जैसे सोचने की कोशिश की यान को गैस के गुब्बारे वाली मशीन बहुत पसंद थी उसमें तेजी से आवाज़ करती हुई गैस निकलती थी और रंग बिरंगे अलग, अलग अलग आकारों के गुला गुब्बारों को फुलाती थी यान को पीने के पानी का नल भी बहुत पसंद था वो अपने चेहरे को नल के बहुत पास ले जाता और फिर नल से निकलती हुई धार को अपनी आँखों के सामने से बहते हुए देखता तभी अचानक पार्क के बीच में लगी पुरानी घंटी जोर जोर से टन टन टन करके भजने लगी तभी मुझे याद आया कि ईयान को घंटी भी बेहद पसंद थी फिर मैं तेजी से पार्क के बीच वाली घंटी की तरफ भागी। गई यान वहीं पर था वो घंटी के नीचे आराम से लेटा था और ज़ोर जोर से घंटी की रस्सी खींच रहा था मैंने उससे कसकर अपने कलेजे से लगाया पर ईयान पर इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ा तभी झूलों के पास में मुझे तारा दिखाई दी मैंने उसे आवाज़ देकर बुलाया वो दौड़ी दौड़ी हमारे पास आई और उसने हम दोनों को अपनी बाहों में लपेटा अब हम घर वापस जाएंगे पर उस तरह जो तुम्हें पसंद है मैंने यान से कहा लौटते वक्त हम तालाब के पास रुके और वहाँ यान ने कुछ देर पत्थरों से खेला उसने उन्हें रास्ते पर एक सीधी लाइन में सजाया मैं उतनी देर सड़क पर ही खड़ी रही कि कहीं कोई गलती से यान की उंगलियों पर पैर न रखते फिर हम मिसेस पॉटर की फूलों वाली स्टॉल को पार करते हुए सीधे पोस्ट ऑफिस गए यान ने वहाँ रुककर गर्म ईंटों को सूंघा अब अगर किसी इंसान ने यान को यह करते हुए देखा भी होता तो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता जब यान ने कोने पर रुककर कुछ सुना जो मुझे कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया तो भी हम वहाँ आराम से रुक उस आवाज़ को सुनने की कोशिश करते रहे नैन रेस्टोरेंट में यान ने सीलिंग फैन को इतनी देर तक ताका कि अंत में मेरा सिर ही चकराने लगा अंत में हम घर वापस पहुंचे मैंने कहा क्यों घूमने में मजा आयान फिर एक चढ़ के लिए यान मुझे देखकर मुस्कराया जूली को पार्क में घूमने जाना है पर क्या वो अपने भाई यान को साथ में लेकर जाए क्योंकि उसके भाई को ऑटिज्म एक मानसिक विकलांगता थी हर चीज, हर चीज को अलग ढंग से करता है स्थानीय रेस्टोरेंट में ईन की रुचि आइसक्रीम और सैंडविच में नहीं है वो वहाँ बस सीलिंग फैन को धीमे धीमे घूमते हुए देखता है पार्क में उसे पंख की गुदगुदी पसंद नहीं आती पर कठोर जमीन पर उसे अपने गाल टिकाकर लेटने में मजा आता है जूली के लिए ईन को समझना मुश्किल है मुश्किल है पर जब वो पार्क में खो जाता है तब जूली दुनिया को अलग नज़र से देखने का मतलब समझती है वो कुछ क्षणों के लिए दुनिया को ईन के नज़रिए से देखती है और अंत में वो खोई यान को खोज पाती है